संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व युधिष्ठिर का धर्म विषय प्रश्न और भीष्मी का उसके उत्तर में जाजली तथा संवाद युधिष्ठिर ने कहा दादा जी, आपने जिस वेद सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका मुझे भी कुछ कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ किन्तु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है उसका भी समाधान कीजिए आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का उच्चारण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं वे ही सत्पुरुष हैं ऐसी दशा में अन्योन्याश्रय दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक ठीक विवेक नहीं हो पाता फिर सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है शास्त्रवेदताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का रास होता है अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है सतयुग के धर्म कुछ और हैं और त्रेता तथा कलयुग के कुछ और मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्मों की व्यवस्था की गई है जब इस प्रकार वैदिक धर्मों का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचन को सत्य कहना लोक रंजन के सिवा और क्या है वेदों से ही स्मृतियां निकली है और उनका सर्वत्र प्रचार है यदि संपूर्ण वेद प्रमालिक तभी भी प्रमालिक हो, तभी तो धर्म का स्वरूप हम जाने या ना जाने दूसरों के बताने पर भी उसे समझ सके या नहीं किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है गांवों के पानी पीने के लिए बने हुए का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जैसे शीघ्र ही सुख जाता है उसे प्रकार वैदिक और स्मार्ट सनातन धर्म धीरे धीरे छीन होकर कली के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट भी कामना से दूसरों के कहने से तथा अन्य कारणों से भी धर्माचरण का धोम किया करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं यही नहीं यह साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उनका आचरण करने वाले सतपुरुषों को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर इस विषय में तुलाधार वैश्य का जाजली ऋषि के साथ जो धर्म विषय संवाद हुआ था उसे प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहा करते थे उन्हें अपने बल से संपूर्ण जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी भीष्म ने कहा बेटा जाजली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए थे वे प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे वन में रहकर तप करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु सर्दी में पानी के भीतर बैठा करते थे इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लूक कष्ट सहते थे जिस पर उन्होंने सोने में दूसरों को महान कष्ट हो सकता है ऐसे बिछौनों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे जब आकाश से मूचलाधार वृष्ट होती, उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे इसके इससे उनके सिर के के के बाल बराबर रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में हो गए थे। एक बार वे महातपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े हो घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए उस समय उन्हें कोई ठूठ समझकर एक चिड़िया के जोड़ने जोड़े ने उनके जटाओ में अपने रहने का घोसला बना लिया महर्षि बड़े दयालु थे इसलिए उन्होंने चिड़ियों को तिनको से घोसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं जब जरा भी वे हिले डुले नहीं तब दोनों पक्षी विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे धीरे धीरे वर्षा के चार महीने बीत गए और शरद ऋतु का आगमन हुआ उस समय काम से मोहित होकर उन गौरवों ने परस्पर समागम किया और समय आने पर महर्षि के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी गौरवों का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता और फिर लौट कर बेखटके वहां रहता था मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे कुछ दिनों में अब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़ बच्चे बाहर निकले फिर वे भी वहीं रहकर कर बढ़ने लगे इतने पर भी मुनि अटक अटल भाव से खड़े ही रहे थोड़े दिनों बाद बच्चों के पर निकल आए यह जानकर जाजली को बड़ा हर्ष हुआ अब वे बच्चे इधर उधर उड़ने भी लगे दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उस घोसले में लौट आते थे यह देखकर भी मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे अब माँ बाप ने उन बच्चों की देखरेख छोड़ दी वे अकेले ही बाहर आने जाने लगे। दिन को को जाते और शाम पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं चले आते थे। कभी कभी ऐसा होता कि वे चिड़िया पांच पांच दिनों तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोसले में आते किंतु तो उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते थे एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद एक महीने तक नहीं लौटे पर जाजली मुनि ज्यो के त्यों खड़े रहे तदनंतर जब उनका कुछ भी पता न चला तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने स्नान किया और अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके वे अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोल उठे मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया इतने में मारी हुई, जाजली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक महाविद्वान वैश्य रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, धर्मांतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसे आज तुम कह रहे हो आकाशवाणी सुनकर जाजली को बड़ा अमर्श हुआ वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए और बहुत दिनों बाद काशी में आए वहां पहुंचकर उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा महात्मा तुलाधार भी जादली को देखते ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया तुलाधार बोले विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं यह बात मुझे मालूम हो गई थी अब मेरी बात सुनिए आपने समुद्र के तट पर एक वन में रह बड़ी भारी तपस्या की है उसमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्तक पर चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की जब उनके पर निकल आए और वे उड़कर इधर उधर चले गए तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप अमरस में भरे हुए मेरे पास आए हैं वे आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं विष्णुजी कहते हैं बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जब करने वालों में श्रेष्ठ जाजली बोले वैश्य तुम तो सब प्रकार के रस गंध वनस्पति औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो तुम्हें ऐसा ज्ञान और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई ये सब बातें बताओ तुलाधर ने कहा मणिवर मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गुढ़ रहस्यों सहित जानता हूँ किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूँ काठ और घास फूस से छाकर मैंने अपने रहने के लिए यह घर बनाया है अलक्त पद्मक तुंगकाष्ठ चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूँ मेरे यहाँ तरह तरह के रसों की भी बिक्री होती है मदिरा नहीं बेची जाती ये सब चीजें मैं दूसरों के यहाँ से खरीदकर कर बेचता हूँ स्वयं तैयार नहीं करता माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता जो सब जीवों का सुहृद होता और मन तथा कर्म से सबके हित में लगा रहता है वही वास्तव में धर्म को जानता है मैं न किसी से मेल जोल बढ़ाता हूं न विरोध करता हूँ मेरा न कहीं राग है न द्वेष संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक स्वभाव है यही मेरा व्रत है मेरी तराजू सबके लिए बराबर तौलती है मैं दूसरों के कार्यों की निंदा या स्तुति नहीं करता मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में भेद नहीं मानता जैसे वृद्ध रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पृह नहीं रखते उसी प्रकार मेरे मन में भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती जिस समय पुरुष को दूसरों से भय नहीं होता दूसरे भी उससे भय नहीं मानते जब वह किसी से द्वेष या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त होता है जैसे मौत के मुख में पड़ने से सबको भय होता है उसी प्रकार जिसके नाम से सब लोग थरथर थर, -थर काटते हैं तथा जो कटुवचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है जो विद्ध हैं पुत्र और पौत्रों से युक्त हैं शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते उन महात्माओं के बर्ताव के अनुसार मैं भी चलता हूँ बुद्धिमान मनुष्य सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी कभी दूसरे दूसरे तिनकों और काष्ठों से सहयोग हो जाया करता है यह संयोग दैविक्छा से ही होता है जानबूझकर नहीं किया जाता इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर संयोग होता रहता है जिससे जगत का कोई भी प्राणी कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं तथा जिस प्रकार भेड़ियों को देखकर सभी थर्रा उठते हैं उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हों उसको भी दूसरों से डरना पड़ता है इस अभयदान रूप धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना उचित है जो इसको आचरण मिलाता है वह सहायवान द्रव्यमान सौभाग्यशाली तथा परलोक में कल्याण का भागी होता है अतः जो अभयदान देने में समर्थ होते हैं उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ बतलाते हैं उनमें से जो क्षणभंगुर विषयों की इच्छा वाले हैं वे तो कीर्ति और मान बढाई के लिए अभयदान रूप व्रत का पालन करते हैं किंतु जो चतुर हैं, वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं तब यज्ञदान और ज्ञानोपदेश के द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है वह सब केवल अभय से ही मिल सकता है जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है वह मानव समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे भी सब ओर से अभयदान मिल जाता है अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है तथा सबको से देखता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती देवता भी उसकी गति का पता नहीं पाते। पातेभर जीवों को अभयदान देना सब दानों से उत्तम है मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं इस पर विश्वास कीजिए धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है कोई भी धर्म निष्फल नहीं होता स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है सूक्ष्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आ सकता जो लोग बैलों को बंधिया करते बांधते नाथते मार पीट कर काम कराते और उन पर अधिक बोझा लाते हैं जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते मनुष्य होकर मनुष्यों को दास बनाते और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं तथा जो वध और बंधन का दुख जानते हुए भी दूसरों को वैसे ही कष्ट देते हैं ऐसे लोगों की आप क्यों नहीं निंदा करते मुझे ही क्यों निंदनी समझते हैं मैं तो अपनी जीविका का ही कार्य कर रहा हूं। पांच इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य चंद्रमा वायु ब्रह्मा प्राण यज्ञ और यमराज आदि देवताओं का निवास है फिर भी उन्हें जीते जी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं क्या वे निंदा के पात्र नहीं हैं बकरा अग्नि का ढेर वरुण का घोड़ा सूर्य का और पृथ्वी विराट का रूप है तथा गाय और बछड़े चंद्रमा के स्वरूप हैं। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती मैं तो तेल घी शहद और औषधों को बिक्री करता हूँ इसमें क्या हानि है बहुत से मनुष्य तो वंश दंश और मच्छरों से रहित देश में पैदा हुए और सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां दंश मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है वहां उन पर भारी बोझ लादकर उन्हें अंचित रूप से कष्ट पहुंचाते हैं उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं को बड़ा दुख होता है मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप समझता हूँ श्रुते में गौ को अभिया कहा गया है फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है वह महान पाप करता है इस तरह के अमंगलकारी और भयकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित है, प्राचीन से चली आ रही है। यही लोगों की देखा देखी करना अच्छा नहीं है अब मैं अपने बर्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कर रहा हूँ उसे सुनिए जो मुझे मारता है तथा तो जो मेरी प्रशंसा करता है वे दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं मैं उनमें से किसी को प्रिय और अप्रिय नहीं मानता बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं यही युक्त संगत है यति भी इसी का सेवन करते हैं तथा तो धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार कर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान किया करते हैं